शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा सुंदरी देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी तुम्हारे ऐसा कहने पर मेना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा वे स्वयं तो अद्भुत थे ही उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुँची जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थे उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे किन्ही के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे कुछ बड़े विकराल थे किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूझ से भरा हुआ था कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे कोई दंड और पास धारण किए हुए थे तो किन्ही के हाथों में मुद्गर थे कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे कोई सिंग कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे गढ़ों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे इसी तरह कोई बिना हाथ के थे किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे कितने ही नेत्रहीन थे किन्हीं के बहुत से नेत्र थे किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे उनकी कोई संख्या नहीं थी उन्हें तुमने अंगुली द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मैना से कहा वरानने तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो फिर उनका भी दर्शन करना उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर कर मेना, तत्काल भय से व्याकुल हो गई उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे वे वृष्वभर पर और सवार थे उनके पांच मुख थे और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र उनके सारे अंगों में भूत लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम देती थी मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट दस हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई चकित हो गई जाकुल होकर काँपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा ये है भगवान शिव तुम्हारी यह बात सुनकर सती मेना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी यह कैसा विकृत दृश्य है मैं दुराग्रह में पड़कर उठी ठगी गई यो कहकर मेना उसी क्षण मूर्छित हो गई तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की तब गिरिराज प्रिया मेना धीरे धीरे होश में आई